विनय पत्रिका वनियावली बार कबिलो के बल के जय मोहियानों राय दशरथ के तूतपन था साहिब शरण सबलन दूसरो तेरो नाम ले ते सुखेत तो हो तो तू सरो बचन कर्म तेरे मेरे मन गड़े हैं देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं कौन कि समाधान समान शिला को रघुनाथ सौर सिज तैया को न लीला को मातु पिता बंधु हितु लोक भेद पालको बोल को अचलनत करत निहाल संग्रह स्नेह बस अधम असाधु को सबरी को कहो करी है सराध को निराधार को आधार दीन को दयालु को नीत कपे के वट रज नीचर भालु को रंग निर्गुणी नीच जितने निवाजे हैं महाराज सुजन समाज ते विराज हैं साची गई है है ढील तुलसी की बेर भई हे नाथ बलिहारी एक बार मेरी ओर देखकर मुझे अपना लीजिए हे श्री दशरथ नंदन आप उखड़े हुए जीवों के फिर से जमाने वाले हैं आपके समान कोई दूसरा शरण आगतों का पालने वाला सर्वशक्तिमान स्वामी नहीं है आपका नाम लेते ही ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है भाव यह है कि जिनके भाग्य में सुख का लेस भी नहीं है वे भी आपके नाम जब से भक्ति ज्ञान को प्राप्त कर परम आनंद लाभ करते हैं आपके वचन और कर्म मेरे मन में गड़ गए हैं स्थान स्थान पर दिनों के उद्धार की प्रतिज्ञा और अजामिल गिका आदि दीनों के उद्धार रूपी कर्म देखकर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है और मैंने उन लोगों को भी देख सुन और समझ लिया है जो दुनिया में बड़े कहे जाते हैं उनमें से किसने शिला बनी हुई अहल्या का श्राप दूर कर उसे शांति प्रदान की और किसने लीला से ही परिश्राम जैसे महाक्रोधी ऋषि को जीत लिया किसी ने नहीं माता पिता और भाई के लिए किसने लोक और वेद की मर्यादा का पालन किया अपने बचनों का अडी कौन है और प्रणाम करते ही प्रणत को कौन निहाल कर देता है केवल एक श्री रघुनाथ जी ही प्रेम के अधीन होकर किसने नीचों और दुष्टों को इकट्ठा किया अपनाया गिद्ध और शबरी का पिता माता की तरह कौन श्राद्ध करेगा जिनके कहीं कोई सहारा नहीं है उनका आधार कौन है दिनों पर दया करने वाला कौन है और बंदर मल्लाह राक्षस तथा रीछों का मित्र कौन है सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं हे महाराज आपने जितने कंगाल मूर्ख और नीचों को निहाल किया है वे सभी आज संतों के समाज में विराजित हो रहे हैं यह आपकी सच्ची सच्ची बड़ाई कही गई है एक अक्षर भी बढ़ाकर नहीं कहा है है सील के समुद्र तुलसीदास के ही लिये इतनी देर क्यों हो रही है केहू भात कृपा सिंधु मेरी और सुटे कैक तेरिये सहस सिलाते यति जड़मति है कासो कौन गति नहीं दई है पदराग जाग जो जोगियो हो कलिमल कल देखि भारी भीत भियों हो कर्म कपी बालि बलि त्रास दस्यो हो चाहत अनाथ नाथ तेरी बाह बस्यो हो महा मोह रावण विभीषण जो दयो हो त्राहि कृपा सागर किसी भी तरह मेरी देखो मुझे और कहीं ठिकाना नहीं है एक तुम्हारा ही पक्का आसरा है मेरी बुद्धि हजार शिलाओं से भी अधिक जड़ हो गई है अब मैं उसे चैतन्य करने के लिए और किससे कहूँ पत्थरों को तुम्हारे सिवा और किसने मुक्त किया है जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हारी देखरेख में निर्विघ्न यज्ञ यज्ञ किया था उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणों में प्रेम रूपी एक यज्ञ करना चाहता हूँ किंतु कली के पाप रूपी दुष्टों को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ जैसे मारीच का आदि से तुमने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की थी वैसे ही इन पापों से बचा मुझे भी चरण कमलों का प्रेमी बना लो कुटिल कर्मरूपी बंदरों के बलवान राजा बाली से मैं बहुत टर रहा हूँ सोहे अनाथों के नाथ जैसे तुमने बाली को मारकर सुग्री को अभय कर दिया था उसी प्रकार मैं भी आपकी बाहू की छाया में बसना चाहता हूँ इस कठिन कर्मों से बचाकर आप मुझे अपना लीजिए जैसे रावण ने विभीषण को मारा था उसी प्रकार मुझे भी यह महान मोह मार रहा है हे तुलसी के स्वामी मैं संसार के तीनों तापों से जल जा, जला जाला जा रहा हूँ मेरी रक्षा करो रक्षा करो नाथ गुन नाथ नाथ गुन गो तितो राम को जानो भगतिन भाव सो करम स्वभाव काल ठाकुर था न ठाऊ सुधन न सुतन न सुमन सुमाव सो जा जल जाहि कहे अमी पियासो सो सो कहो काहू सो न बढ़त ही सो बाप बल जाऊ आप करिए उपाऊ सो तेरे ही निहारे पर हार ऊ सो तेरे ही सुझाए सुझे असुझ सुझाउ सो तेरे ही बुझाए बुझे अबुझ बुझाऊ सो नाम अवलंब अंब देन में न राउ सो प्रभु सो बनाई कहो जी है जरी जाऊ सो सब भात बिगरी है एक सु सुबनाऊ सो है है हे हे नाथ आपके गणों की गाथा सुनकर मेरे चित्त में चावसा होता किंतु जिस भक्ति और भाव से आप प्रसन्न होते हैं उसे मैं नहीं जानता कारण कि न तो मेरे कर्म अच्छे हैं न स्वभाव उत्तम है और न समय अच्छा है कलयुग है न कोई मौलिक है न कहीं ठोर ठिकाना है न साधन रूपी उत्तम धन है न सुंदर सेवा प्राण शरीर है न परमार्थ में लगने वाला उत्तम मन है और न भजन से पवित्र हुई उत्तम आयु ही है सारांश भगवत प्राप्ति का एक भी साधन मेरे पास नहीं है सब प्रकार से निराधार हूँ जिससे मैं प्यास के मारे पानी मांगता हूँ वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिलाने के लिए कहता है मैं अपनी बात किससे कहूँ किसी से भी कहने की हिम्मत भी नहीं, थी नहीं पड़ती हे बाप जी बलिहारी आप ही मेरे लिए वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिए क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि से देखते ही हारने पर भी अच्छा दाव सा हाथ लग जाता है भाव बड़े बड़े पापी भी आपकी कृपा से वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं आप यदि सुझा दें तो अदृश्य वस्तु भी दिखने लगती है और आपके समझा देने पर नहीं समझ में आने वाला आपका स्वरूप पदार्थ भी समझ में आ जाता है अब आप उसे ही सुझाव और समझा दीजिए देखिए आपके नाम का जो अवलंबन है वही तो पानी है और उसमें रहने वाला मैं मैदीन मीनों का राजा सा हूँ बड़े भारी मत्स्य के समान हूँ मैं जो प्रभु के सामने इसमें कुछ भी बनावटी बात कहता हूँ तो मेरी यह जीव जल जाए मेरी बात सभी तरह से बिगड़ चुकी है केवल एक ही अच्छा बानक सा बना हुआ है और वह यह कि तुलसीदास ने यह बात अपने दयालु स्वामी को जना दी है अब स्वामी आप ही बिगड़ी बनावेंगे